नारायण नारायण आज का विषय है अपना ज्ञान देह बुद्धि का है गृहस्थी में डूबे हुए लोग कहते हैं विषय का अनुभव तुरंत आता है किंतु भगवान का अनुभव अनुमान और श्रद्धा का है उनका यह कहना मैं मानता हूँ गृहस्थी में डूबे लोग उसे छोड़ते नहीं इसका मुझे आश्चर्य नहीं होता लेकिन उससे प्राप्त सुख चिरकाल टिकने वाला सुख है ऐसा मानते हैं इसका मुझे दुख होता है मैं तो यह कहता हूँ कि तुम्हारे अनुभव के अनुसार तुम्हें जो सत्य लगता है वही सत्य मानो। लेकिन उसके अनुसार भी तुम नहीं बरतते भगवान से प्राप्त होने वाला आनंद प्राप्त नहीं हुआ तो कोई हर्ज नहीं किंतु विषय का सुख सदा टिकने वाला नहीं इतना भी विश्वास हुआ तो भी बहुत है उसी से भगवान का आनंद प्राप्त होगा भगवान से प्राप्त आनंद कहीं बाहर से लाना नहीं है वह तो अपने भीतर से अंतकरण से पैदा होने वाला है आज के सुधारों ने देह का सुख बहुत बढ़ाने का प्रयत्न किया किंतु अंत में वह दुख का ही कारण हुआ मान लो देह का खूब सुख सामने है किंतु यदि हम में उसे भोगने की शारीरिक शक्ति या सांपत्तिक अनुकूलता न हो तो उस स्थिति में भी से भी हमें दुख ही होगा सबको सुख मिले यह संभव नहीं इसीलिए हर आदमी दौड़ धूप करके अंत में दुखी ही होता है सुख और दुख दोनों वास्तव में उत्पन्न हुए ही नहीं उन्हें हमने भ्रम से उत्पन्न कर लिया है कोई भी बात मन के अनुकूल हो तो वह सुख होता है और मन के प्रतिकूल हो तो दुख होता है वैसे वास्तव में न सुख है न दुख है मैं देही हूँ यह भावना जब तक है तब तक अनुभव के साथ भ्रम रहेगा ही हमारा यह भ्रम है कि सृष्टि आनंदमय होकर भी हमें वैसी नहीं दिखाई देती उस भ्रम की जड़ हमारे भीतर है जहाँ भगवान वहाँ माया जहाँ काया वहाँ छाया यह जैसे सत्य है वैसे ही जहाँ अनुभव होगा वहाँ भ्रम होगा यह नियम है पांच आदमी मिलकर प्रपंच बनता है और उसमें हर आदमी स्वार्थी होता है तो सब सुख एक अकेले को मिल जाए यह कैसे संभव हो सकता है एक गांव से दूसरे गांव जिसकी बदली हुई है ऐसा आदमी यह सोचकर कि कम से कम अब दो तीन बरस बदली नहीं होगी निश्चित होता है इस प्रपंच में हमारी आयु की कितनी भी निश्चिंतता नहीं है अतः हम अपनी आयु का एक क्षण भी व्यर्थ न गवाकर सत्कर्म में यानी भगवान के अनुसंधान में व्यतीत करें हमारा कोई शत्रु मिले और उससे झगड़ा होने के कारण गाड़ी छूट जाए या कोई मित्र मिले और उससे प्रेम भरी बातें करने के कारण गाड़ी छूट जाए तो बात एक ही होगी यानी परिणाम एक ही होगा वैसे ही गृहस्थी या प्रपंच में कोई आघात होने से भगवान को भूलें या गृहस्थी में अत्यंत अनुकूल परिस्थिति के कारण या उसमें उलझे रहने के कारण भगवान को भूलें दोनों बातें समान ही हैं नुकसान समान ही है नारायण नारायण